संक्षिप्त महाभारत स्त्री पर्व पांडवों का राजा धतराष्ट्र और गांधारी से मिलना गांधारी का भीमसेन पर क्रोध तथा व्यास जी और भीमसेन का उसे शांत करना श्री वैश्वपान जी कहते हैं राजन इधर महाराज युधिष्ठिर ने सुना कि हमारे बूढ़े ताओ जी संग्राम में मरे हुए वीरों का अंतिम कर्म कराने के लिए हस्तिनापुर से चल दिए हैं तब ये शोकाकुल ष्ट के पास अपने भाइयों को लेकर चले इस समय श्री कृष्ण सातिकी और युसाल गंगा तट पर पहुंचकर राजा ने कुर्री की तरह विलाप करती हुई स्त्रियों के अनेकों जूथ देखे वहां हाथ उठाकर आर्थ स्वर से रोती हुई हजारों स्त्रियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया ये कहने लगी राजन आज आपकी धर्मज्ञता और दयालुता तो कहाँ चली गई जो इस तरह अपने चाचा ताऊ भाई गुरु पुत्र और मित्रों को भी मार डाला इन सबको और अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्रों को भी खोकर अब आप इस राज्य को लेकर क्या करेंगे इस प्रकार रोती हुई उन सब स्त्रियों को पार करके महाराज जिधिठिर अपने ज्येष्ठ पितृव्य राजा धित्राष्ट्र के पास पहुंचे और उनके चरणों में प्रणाम किया इसके बाद उनके अन्य साथियों ने भी धर्मानुसार को को प्रणाम करके अपने अपने नाम लिए। महाराज पुत्र से से अत्यंत व्याकुल थे। उन्होंने चित्त चित्त लगाया, फिर उनका चित्त एकदम कठोर हो गया और वे अग्नि के समान भीम को भस्म कर डालने का विचार करने लगे श्री कृष्ण पहले ही उनका अभिप्राय ताड़ गये थे इसलिए उन्होंने भीम से हाथों से पकड़ रोक लिया और भीम की एक लोहे की मूर्ति आगे कर दी राजा धित्राष्ट्र बड़े बली थे उन्होंने लोहे के भीम को ही सच्चा भीम से समझ अपनी भुजाओं से दबोचकर तोड़ डाला धित्राष्ट्र में दस हजार हाथियों का बल था इसलिए उन्होंने लोहे के भीम को तोड़ तो डाला परंतु इससे उनकी छाती पर बहुत दबाव पड़ने से उनके मुंह से खून निकलने लगा और वे खून में लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़े उस समय संजय ने उन्हें थाम कर शांत किया क्रोध शांत होते ही वे अत्यंत शोकाकुल हुए और हा भीम हा भीम कहकर रोने लगे जब श्री कृष्ण देखा कि अब इनका क्रोध उतर गया है और भीम से इनका वध कर डालने की आशंका से ये बहुत व्याकुल हो रहे हैं तो उन्होंने कहा राजन आप शोक ना करें आपके हाथ से भीम से इनका वध नहीं हुआ है यह तो उनकी लोहे की मूर्ति ही है इसी को आपने कुचल डाला है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 इस प्रकार श्री कृष्ण ने जब साफ साफ सब बातें कही तो राजा धृतराष्ट्र लगे माधव तुम जैसा कहते हो वह सब ठीक है यह अच्छा ही हुआ कि तुम्हारे रोक लेने से सेमसेन मेरी भुजाओं के बीच में नहीं आया अब मैं स्वस्थ हूं मेरा क्रोध शांत हो गया है और मैं पांडु के सूरवीर मध्यम पुत्र को देखना चाहता हूँ मेरे सब पुत्र और प्रधान प्रधान राजा लोग तो मारे गए अब तो मेरी शांति और प्रीति के आश्रय पुत्र ही हैं ऐसा कहकर उन्होंने भीम अर्जुन नकुल सहदेव सभी के रोते रोते गले लगाया और तुम्हारा कल्याण हो ऐसा कहकर आशीर्वाद दिया इसके बाद उनकी आज्ञा लेकर सब पांडव श्री कृष्ण के साथ गांधारी के पास आए पांडवों के प्रति गांधारी के मन में पाप है इस बात को महर्षि व्यास पहले ही ताल गए थे इसलिए वे बड़े तेजी से वहां पहुंचे वे दिव्य दृष्टि से और अपने मन की एकाग्रता से सभी प्राणियों का आंतरिक भाव समझ लेते थे। इसलिए गांधारी के पास जाकर उससे कहने लगे। गांधारी तुम युधिष्ठिर पर क्रोध मत करो शांत हो जाओ तुम जो बात मुझ से निकालना चाहती हो उसे रोक लो और मेरी बात पर ध्यान दो गत 18 दिन में तुम्हारा विजयाभिलाषी पुत्र नित्य ही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 और इसमें संदेह नहीं कि युधिष्ठिर ही अधिक धर्मनिष्ठ भी है तुम तो सदा से वही वही सदा से ही बड़ी क्षमावती हो फिर इस समय तुमने क्षमा को क्यों छोड़ दिया है धर्मज्ञ तुम अधर्म को छोड़ दो क्योंकि तो तुमने अपने धर्म पर दृष्टि रखकर ही ये शब्द कहे थे कि जहाँ धर्म है वही विजय है अतः तुम अपने क्रोध को शांत करो तुम सत्य भाषण करने वाली हो तुम्हारा ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए गांधारी ने कहा भगवान पांडवों के प्रति मेरा कोई दुर्भाव नहीं है और न मैं उनका नाश ही चाहती हूँ किंतु पुत्र शोक के कारण मेरा मन जबरदस्ती व्याकुल सा हो रहा है इस कुंती पुत्रों की रक्षा करना जैसा कुंती का कर्तव्य है वैसा ही मेरा भी है और जैसा यह मेरा कर्तव्य है वैसा ही महाराज का भी है यह कौरवों का संघार तो दुर्योधन शुक्निकर्ण दुशासन के अपराध से ही हुआ है इसमें अर्जुन भीम, नकुल, सहदेव या युधिष्ठिर का कोई भी नहीं है। ने अभिमान में भरकर युद्ध किया और वे अपने दूसरे साथियों के सहित आपस ही में लड़ मरे किंतु साहसी भीम ने दुर्योधन को गया युद्ध के लिए बुलाकर फिर श्रीकृष्ण के सामने ही उनकी नाभि के नीचे गदा की चोट की इस अनुचित कार्य ने ही मेरे क्रोध का भर, को भड़का दिया है महापुरुषों ने जिसे गांधारी की यह बात सुनकर भीमसेन ने बहुत डरते डरते उनसे विनयपूर्वक कहा माता जी यह धर्म हो अथवा अधर्म मैंने तो डर कर अपनी रक्षा के लिए ही ऐसा किया था सो अब आप क्षमा करें आपके उस महाबली पुत्र को धर्म युद्ध में तो कोई भी नहीं मार सकता था किंतु पहले उसने भी तो अधर्म से इस राजा को जीता था और हमें बार बार तंग किया था इस समय भी मुझे डर था कि कहीं दुर्योधन गदा युद्ध में मुझे मार न डाले इसी से मैंने यह काम कर देखो आपके पुत्र ने तो हमारा बहुत ही अप्रिय किया था उसने भरी सभा में द्रौपदी को अपनी बाईजांग दिखाई थी हमें तो उसी समय उसे मार डालना चाहिए था किंतु धर्मराज की आज्ञा से हम चुपचाप बैठे रहे। पीछे उसने वैर को बहुत ही ही बढ़ा दिया और वन में रहते समय हमें सदा ही दुख देता रहा। इसी कि मुझसे भी ऐसा काम हो गया गांधारी ने कहा भैया तुम मेरे पुत्र की ऐसी प्रशंसा कर रहे हो इसलिए यह तो उसका वध नहीं कहा जा सकता परंतु तो तुमने जो संग्राम भूमि में दुशासन का खून किया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 जब दूत क्रीड़ा के समय दुशासन ने द्रौपदी के केश पकड़े थे उसी समय क्रोध में भरकर मैं ऐसी प्रतिज्ञा कर चुका था यदि मैं उसे पूरा न करता तो अनंत वर्षों तक छात्र धर्म से पतित समझा जाता इसी से मैंने यह काम किया था गांधारी ने कहा भीम हम सब बूढ़े हो गए हैं हमारा राज्य भी तुमने छीन लिया ऐसी स्थिति में हम दोनों अंधों के सहारे के लिए लकड़ी के समान तुमने एक भी पुत्र को जीवित क्यों नहीं छोड़ा यदि तुम मेरे एक पुत्र को भी छोड़ देते तो तुम्हारे कारण मैं इतना दुख न पाती यही समझ लेती कि तुमने अपने धर्म का पालन किया है ने ऐसा कहकर अपने पुत्र पौत्रों के नाश से पीड़ित गांधारी क्रोध में भर कर बोली राजा युधि कहाँ है यह सुनते ही धर्मराज भय से काटते हुए हाथ जोड़े उनके सामने आए और बड़ी मीठी बाड़ी में बोले देवी आपके पुत्रों का संघार कर, कराने वाला मैं क्रूर कर्मा सामने खड़ा हूं। पृथ्वी भर के राजाओं का नाश कराने में मैं ही हेतु हूं, इसलिए शाप के योग्य हूं। आप मुझे दीजिए। मैं अपने सुहदों का शत्रु हूं, अतः ऐसे ऐसे बंधुओं का संहार कराकर अब मुझे जीवन राज्य या धन किसी की भी इच्छा नहीं है महाराज युधि गांधारी के पास खड़े हुए थे सब बातें कह गए किंतु उसके मुंह से कोई बात ना निकली वह बार पड़ी इससे उनके सुंदर नख उसी समय काले पड़ गए और देखते ही अर्जुन तो श्री कृष्ण के पीछे खिसक गए तथा और भाई भी इधर उधर छिपने लगे उन्हें इस प्रकार कसमसाते देखकर गांधारी का क्रोध ठंडा पड़ गया और उसने माता के समान उन्हें धीरज दिया फिर उसकी आज्ञा पाकर वे अपनी माता कुंती के पास गए। कुंती ने अपने पुत्रों को बहुत दिनों पर देखा था इसलिए उनके कष्टों का स्मरण करके उनका हृदय भर आया और वह अंचल से मुख ढककर आंसू बहाने लगी उसके साथ पांडवों की आंखों में भी आंसू आ गए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 लोक संघार को समय के उलट फेर से हुआ ही समझते हैं। यह रोमांचकारी कांड होना ही था इसी से हुआ है विदु जी ने जो बात कही थी वह ज्यों की क्यों सामने आ गई जैसी तू है वैसे ही मैं भी हूं। बता कौन किसको इसको धीरज बंधावे वास्तव में इस श्रेष्ठ कुल का संघार तो मेरे ही अपराध से हुआ है